चलेगा लटल करीट में बब्रीते वृत्त वृत्त ए परीक्ष सूत लगे अभ्यास में व्रत उसके बाद हाँ व्रत हलाई शेष परी ब्रिते अशम याद लेट कितना किया असम याद लेट कितनी जरूरत है? है क्या करेगा की तक से क्या लाभ है किस क्या निषेधा गुना कहाँ प्राप्त है, है? प्राप्त तो बोलो क्या, क्या, क्या? तो लघु लघुपत है किशोत से कौन लघु है री लिट लगाने में कहा गुण होगा हाँ बोलो बाबरीते तो किसने कर दिया एक बार आवरी धर भी बस नहीं किया फिर बोलो बब्रीते धुआम में ता तो हो जाता है क्या बनेगा बब्रीती ध्वे उधर से ताया लूट में क्या बनेगा वर्तिता ईट होगा किसोतर से कौन आर्धा तुगे गुना होगा बोलो किशोत से क्या गुना होने पर वर्तीता बनेगा बोलो िट लकार में वृद्धिभ्य सनो हो वृद्धिभ्य बहुवचन से वृतादिभ्य वृतादि पांच धातुओं से वह परस्म पदम सियात से शनिच श्य और शन परते विकल्प से परमय पद होगा पांच धातु से अभी परस्मय पद वृत्त धातु से लिट लकार में श्य आएगा किस सूत्र से तो यहाँ परसम पद हो होगा आत्मनिपद होगा परसम पद विकल्प से एक पक्ष में आत्मनिपद एक पक्ष में परसम जब परसम पद होगा वहां सूत्र लग गया न वृद्धि चतुर्भ्य वृद्ध्य कहेंगे तो पांच से ले लेंगे इसे चतुर्भ्य का चार लेना मृत्यु वृद्धु श्रीधु श्यादु कितने हो गए और एक धातु है ब् कृपु सामर्थ्य ये में पांच ही पांच में कृपू धातु ही। उसको इसमें नहीं लेना चतुर्भ्युण नंग सकाराध्य धातु को को ईट प्राप्त है क्या किस आर्ध ये ईट न संगान अभावे तंगान आत्निपद आत्न पद, पद जहाँ नहीं है आतन हो तो ये सूत्र लगेगा वहाँ नहीं, नहीं। परसम में ये निषेध करेगा ईट निषेध कर देगा तो वृत् तीप स्व स्व ईट होना चाहिए किस किसूत से परसम पद किस सूत्र से हुआ अब ईट निषेध कौन करेगा तो वर्थ स्त में ईट हुआ वृत्ति को गुण होगा किस सूत्र से वृत है ना वृत्ति के आगे है स्वयं पर है नहीं स्वयं के गुरु हो जाएगा ना लघु रहेगा वृत्त अगर श्य है श्य का शे तो तो क्या के आगे स नहीं प्रत्येक तो से मिलकर स्वयं के है ना नहीं वृत्त के तकार के सकार मिलकर संख्या नहीं होगी सयोग क्या कहते हाँ री के आगे संयोग है या नहीं पूर्व में गुण करने के लिए निमित्त होता है श्य आर्ध को, को निमित्त मानकर गुण होता है तो श्य को अलग कर देंगे तो वृत्त में तकारे संयोग नहीं यदि अन्य आगे किस मानकर गुण करते तो तिलकर संयोग हो जाता तो लघु पुगंत लगभग तो गुण पर क्या रूप बनेगा वर्त्यति क्या बनेगा बोलो रूप भर्श्या भर्श्याम। सब वर्ष्यामी बोलते तो नहीं बोलते वर्त्यती वर्ष्यती नहीं क्या बोलेगे वर्थ वर्त्यति बोलो बर, बर हो गया वर्त श्यामी बोलो करे दूसरे को सुनाओ देखो तनाई तो सुना पड़ता है नहीं वर्त श्यामी वर्त श्याम वर्त श्याम ऐसे और जिस पक्ष में पद होगा उस पक्ष में ईट होगा ईट होगा तो पुकंद गुणा होगा रूप बनेगा वर्तिष्य बोलो लोट लकार में परसम पद होगा आत्मनिपद होगा ये परसम की सूत्र से हुआ था वृद्धि शासन न वृद्धि कोई वृद्धि क्या सूत्रता बोलो लंग में क्या बनेगा अवरत बोलो िंग में बोलो बिदलिंग में बोलो वर्ते बर्ते में ए कहाँ से आया सीधे बताओ रुक नहीं वरना एक बात दूसरे पूछेंगी एक कहाँ से आएगा बर्ते में एक इंदिरा बोलो इंद्र ना इंदिरा बोलो एक है सूट में एक, एक।, में एक, एक, एक, एक क्या है क्या एक कहाँ से आएगा एक कहाँ बचेगा क्या बचेगा एक कहां ते, ते में एक कहा प्रश्न है क्या होगा आदगुण खाली से हो जाता है कभी आधुगुण होने के लिए पहले या बाद में क्या चाहिए ना पहले क्या है बाद में क्या है पहले अ कहां चाहेगा कर्तव्य सब का है आगे कहाँ है हाँ सप का अट का ई स्यूट के सन है बीच में हाँ सका के लोपन से अ ई आधगुणा होकर के ये होता है बरते तो बरते या तमाम यह कहाँ से आ गया सूट गया आगे रन रन कहाँ से आया लुंग लोकार में पर्स में हो गया में? है कि पक्ष में हैं क्यों नहीं होगा परसम पद नहीं होगा लुंगलकार में लुंगलकार में पुषा दिद्य परसम पद सु परसम पद कौन करता है दुद्यो लुंगी द्युद्भे लुंगी से क्या होगा परसम होगा परसम दो उनसे चिलू कोगा उनसे क्या बनेगा अब रित्व बोलो ये रूप है नहीं पुस्तक में अवृत किसी में नहीं हाँ इसलिए नहीं बनेगा रूप होता <laughs> तो सब बोल देते अवृत तो बनेगा और जब आत्मनिपद होगा अवृतिष्ट बोलो अवृति ड नहीं फिर बोला अवर्तिष्ट लिंग लकार क्या करेगा परसम से क्या दूसरा सूत्र क्या लगेगा ना द्विध चतुर्भ्य क्या निशे करेगा तो लिंग लकार में परसम द्रूप बनेगा इट हो जाएगा हो स्यात। गुण होगा किस किसूत्र से क्या रूप बनेगा बोलो। अवर्थ सोलो अवर्थ श्याम अवर्थ श्याम और जब आत्मनिपद होगा तो बनेगा अवर्तित श्या बोलो इसे कोई संज्ञा कुछ, कुछ बनना है अकार अकार अंतिम की वो अनुदाते उदाते मालूम है किसे पता चला होगा तो, तो बनेगा बोलो ददते किसमें क्या था ददते ददत क्या ददते का के ददाते है नहीं? ददेते, ददेते कहा आएगा ददते नरो ते में कहा से आएगा ददाते तो होना चाहिए ठीक है सर लोग ददेते कहा से आएगा अरविंद बोलो आत तो है लगे आतंकी तो नहीं लगेगा देखो आतंकी त से आ जाएगा यह और यो कहाँ जाएगा दद दे। देते बन जाएगा लिट लकार में दद दद प्राप्त है अतः एक हल मध्य नहा देर लिटी प्राप्त है एक हल मध्य उसका निषेध करेगा सूत्र न ससददादी गुणाना शर्दादीना गुणशब विही तो यकारस्तवाभ्यासलोपो न सस दादी वादी मतलब अकार आदि जितने धातु तो वकार आदि हो गुणा नाम, गुण शब्द से विहित जो अकार उसको लेना सस में भी है, में भी दी अहे किंतु केवल अकार नहीं गुण शब्द से तो विहित अकार लेना तो उनको तस्य एत्वाभ्यास लोप न एत्वाभ्यास लोपर प्राप्त है कि सूत्र से वो निषेध हो गया द दभ्यास लो पे तो होगा तो रूप क्या मानेगा द द दे क्या मानेगा आगे द दोलो किसने बोला उत्तम से बोलो दे, दे, दे. दर से दया हुआ लूट में क्या बनेगा दिता बोलो क्या मान से बोला गे लोट लुकार मध्यम पुरुष बोलो लंग लुकार मध्यम पुरुष अद क्या था आशल उत्तम पुरुष क्या ददीसी मध्यम प्रसव डोम है हाँ प्रत हाँ आगे लूम लगा परसम पद बनेगा नहीं क्यों नहीं बनेगा नहीं आता उसमें <laughs> यहाँ तक हो गया कहाँ तक वृत्त तक आगे नहीं है क्या है तो बनेगा रूप नहीं ले ले में अध कहा जाता से बोलो अधिक दीवार पास में बैठना पड़ता है नहीं बोलने के लिए जोर से बोलो अधार अधिश्य तो आगे धातु क्या है पूर्व में रस्व है दीर्घ है तो दीर्घ कर दो त्रपुष लज्जायाम सकार हलन्त्यम उकर उपज से उन्नासी थे त्रप होगा त्रपते बनेगा बोलो त्रपते में त्रप त्रप ए से त्रप ए लग जाएगा क्यों अत एक तो यहाँ सूत्र गया त्रिफल भज त्रपच एसा मत अभ्यास किति लोपस् सीटी थलीच फल और भ्वज में अभ्यास में तो हो जाएगा लीट निमित्त अभ्यास कार्य हो जाएगा अभ्यास से चर्चा प हो जाएगा भ को ब हो जाएगा तो वहाँ अतः कल मध्य नादेश आदेश प्राप्त है नहीं आदेश आदि में हो गया अतः कल मध्य नादेश आदेश कहता है लीट निमित्त का आदेश आदि में नहीं हो फल भ्ज में आदि में क्या आदेश होगा अभ्यास चर्चा इसलिए फल और भ्वज में अतयकल मध्य प्राप्त है या नहीं नहीं, नहीं। त्रि में उ गुण होने के बाद तर हो जाता है तर होने के बाद अतयकल मध्य होना चाहिए त्री को गुण हो जाएगा पुगंत लग नहीं सार्वज आध्यात्मिक आध्यात्मिक हो गुण होने पर क्या बनेगा होगा। तर होने के बाद अकार को अतयिकल मध्य से प्राप्त था एक तो अभ्यास रूप तर में अ किन्दु उसको निषेध कर देगा गुणानाम न ना सशदादि गुणानाम गुण है गुण शब्द से भी तो अकार के री को गुण हो गया शारधात्कार से रपर हुआ गुणानाम निषेध होने के बाद फिर उसका विधान करने के लिए का नाम लिया त्रि और फल भज तप त्रप।, त्रप में अत नहीं है ऐसा अतयत्तम अभ्यास लूप हो जाएगा कित लिटी पर हो और सेठी थाली पर हो दोनों तो लीट में कित कैसे मिलेगा असंघात लिट कित एक तो अभ्यास लूप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा त्रे आगे बोलो त्रे हाँ त्रिपा वही किसने बोला गलत बोलते और आ, आ, आ, बताते आगे बताते नहीं गलती तो बता किसने त्रेपी से आगे बोलो त्रेपी से त्रिपा वही बोलता ना हाँ शुरू से बोलो त्रेपे कार में ये त्रपोष ऊकार उदित विकल्प हो सीट होगा ऐसा इसमें वहां भी तो होनेगा में भी करा दिन सीट हो जाएगा तो, ते, त्रेप से, से बनेगा हाश से होने के बाद उदित उनसे विकल्प है। विकल्प सीट उन्हें क्या होगा त्रेपी से त्रेप से त्रेपी द्वे त्रेप द्वे त्रेपी बहे त्रेप बहे त्रेपी मय त्रेप मय बोलो इसको फिर त्रेपे त्रे पाते त्रेपी रे त्रेपी से त्रेप से त्रेपी से त्रेप से त्रे त्रे द्रेपी मे कितने स्थान में विकल्प हुआ रूप बोलो कितने स्थान में चार मध्यम पुरुष एक वचन उत्तम पुरुष द्विवचन भोजन आगे त्रप हो गया लीट हो गया था नहीं लूटू लूटू त्रपिता, त्रपि सा... सा... त्रपिता... त्रपिता, त्रपिता, सा त्रपिता त्रपिता दो बनेगा विकल्प सीटों ने पर मध्यम से शुरू करो त्रपिशा त्रपिता से से शुरू करो त्रपिता से ईट जब नहीं होगा त्रपता से ट लकार में विकल्प सीटी इट पक्ष में त्रपिस्यते क्या मानेगा मध्यम पुरुष बोलो ईट नहीं होगा तो त्रपस्य से मध्यम पुरुष त्रपस्य से लोट लकार में क्या बनेगा त्रपताम त्रपताम बोलो आशिलिंग बोलो त्रपिष्ट और एक रूप त्रपशिष्ट दो रूप बनेगा लुंग लग क्या बनेगा अतष्ट अतृप्त अतृप्त बनेगा सब कहाँ जाएगा जलो झल लो पहुँच जाएगा अतृप्त हो जाएगा बिदरिह में क्या बनेगा त्रपेत असिली में त्रपिष्ट हाँ में बोलो त्रपेत असली में जब ईट नहीं होगा रूप बोलो तरफ त्रप से धम या तरफ से धम तरफ से धम अतर पिष्ट अतरप्त बनेगा अतरप्त बोलो अतरप्तम लेकर देखा हो तो बहुत से का गलती कर लिख लिए कितनी गलती गिनती कर बाकी अच्छा, अच्छा दो तीन ठीक है गलती से ठीक हो गई सर गलती से ठीक है क्या है आपका दिखाया नहीं भैया दिखा कुछ भी नहीं दो में क्या लगे प या बहुत है बह लिखा है अपने दिखाया प को बह है ना अब तरफ धम बम पर रहते या पौ लेखा बह होगा जलान जर् जर्सी हाँ उधर कोई दिखाओ कोई नहीं तीनों लाइन में किसने दिखाया एक दो तीन तीनों लाइन में हाँ लिटल कार बोलो 3p